जिन लोगों को कड़वी सच्चाई अच्छी नहीं लगती वो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में सच में एक बदलाव चाहते हैं जीत फिक्स कितने अफसोस की बात है कि यहां पर तुम अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पर स्टेटस बदल रहे हो और कुछ ऐसे इंसान हैं जो रियल जिंदगी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं क्या है तुम्हारा मेन काम व्हाट्सएप चलाना टिकटॉक देखना या PUBG खेलना लाइफ में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या काम आएगा तुम्हारे तुम्हारी एडिट की हुई डीपी तुम्हारे दोस्तों के साथ किया गया टाइम पास या तुम्हारी मेहनत से लगी हुई नौकरी जानते हो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है तो बिना हकीकत जाने बिना दिल की माने वो कुछ भी बोल देता है मुझे यूपीएससी निकालना है आईएएस बनना है आईपीएस बनना है बैंक पीओ बनना है पायलट बनना है डॉक्टर बनना है बुरा मत मानना यार लेकिन अधिकतर स्टूडेंट भेड़ की तरह एक के पीछे एक लगे हुए जो आगे वाला इंसान कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे उसकी सक्सेस देखकर हम भी उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे यह बनना है मुझे वो बनना है कहना बहुत आसान है लेकिन जिस तरह से तुम अपना वक्त पे वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद किए जा रहे हो ना उस हिसाब से तुम्हें आज की दुनिया में बेरोजगारी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला कितना सिंपली ब्लेम कर देते हैं हम लोग सिस्टम को कि जॉब कम निकल रही है कंपटीशन ज्यादा है लेकिन सोचो उन लोगों का कंपटीशन लेवल क्या रहा होगा जो आज श्रीमान रतन टाटा और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं वो लोग जहां पर भी जिस भी लेवल पर हैं उस पर तो सिर्फ एक इंसान ही हो सकता है वहां तो किसी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं है अगर ये महान लोग भी चाहते तो आराम से अपने सिस्टम को ब्लेम करते हुए तुम्हारी तरह आज मोबाइल में गेम खेल रहे होते और हमें अपने देश में इस तरह के महान लोग देखने को नहीं मिलते उदाहरणों की कोई कमी नहीं है गूगल करने बैठोगे तो अनगिनत महान लोगों के नाम निकल के आएंगे हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम कमाया है और बिना एजुकेशन लिए बिना ज्ञान लिए वो भी शायद कुछ नहीं कर पाते कुछ मेरे आलोचक यह भी बोलेंगे कि क्या मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है कितने लोगों ने नौकरी लग के अपना नाम कमाया है तो उन भाइयों को मैं इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है पढ़ाई सब कुछ ना हो लेकिन वैल्यू मार्क्स की नहीं की होती है और ऐसा शायद ही होता होगा कि अच्छे ज्ञान वाले के खराब मार्क्स आए हों इसलिए इस पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स और रैंक ना समझकर जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार समझोगे तभी तुम्हारी जिंदगी का मिशन सक्सेसफुल होगा इसलिए मेरे भाइयों और बहनों थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल ऊपर करो यार कुछ भी करो तो 1 मिनट के लिए रुक के जरा सोचना और पूछना अपने आप से कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे मां-बाप का नाम रोशन कर सकता है क्या वाकई में इतनी सी पढ़ाई या इतने थोड़े से ज्ञान से मैं इस दुनिया से कंप्लीट कर पाऊंगा या वो सब हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं जवाब अगर हां में आए तो शायद ये वीडियो देखकर भी तुमने अपनी 4 मिनट बेकार ही कर ली और अगर ना में आए तो बस सोच लेना वक्त आ गया है अपने ज्ञान का हथियार घिसने का अपने नॉलेज को बढ़ाने का और किताबों से दिल लगाने का ऐसा करोगे तभी तो 40 साल बाद छोटे-छोटे बच्चे तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही सुनेंगे जैसा आज तुम कुछ महान लोगों के बारे में सुनते हो जय हिंद वंदे मातरम Z-Fix!